थसा रंदसा मंगलाना चर्ता वंदे वाणी विनाक वंदे विदेहतनया पदपुंडलीकौरसौरभ सहीत योग विचि हंत प्रतापमनुषम मुनिहंस्यम सन्न सालि परीपीक पराग दूरवादि तनु तरुण्यने हे मां बरंबर किशोरमूर्तिम् ूर्ति मनोरथ भुआ भजानकश्रघुनाथ कीतनम त्र तमस्तकांजलि बास्परी परिपूर्ण लोचनम मूतिमार्क्षक गंगातरंगरमणीय जटाकलाप गौरीरिभूषितम भाग प्रियमन मदापहारम् वाराणसी मदापाराणसीपति भज विश्वनाथ सहिदानंदय विश्वत्पत् हेतव विनाशाय श्री वयं वुम श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुवर विमलश जो दायक फलचार तुलसीदास की पद कमल बारंबार मना गुनगा सी राम के हनुमत हो लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जनन जनक राज के प्रभु श्री सीतारा, सीताराम श्री सीताराम जी महाराज के जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय सब संतन की जय श्री तुलसीदास जी महाराज की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय सब भक्त तनकी जय, जय जय जय श्री सीता जय जय श्री राधे नमः पार्वती पते हर हर महा कमला अनुरागी बंधु श्रद्धा श्रद्धामयी माता हम लोग भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कथा के गायन और श्रवण का अलभ्य लाभ श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से प्राप्त कर रहे हैं आज इन आयोजकों के बीच में श्री मदन डालमिया जी श्री मधुसूदन जी श्री चिमन भाई जी उपस्थित हैं मैं इन सबका अभिनंदन वंदन करता हूं और आप सब से निवेदन करता हूं श्री भगवान नाम संकीर्तन हम लोग करें तदनंतर श्री हनुमान जी महाराज की मंगलमयी की भाव प्रेरणा से श्री राम कथा सुधा सागर में मन शरीर से अवगाहन लाभ प्राप्त करेंगे नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से मिल जुल कर मस्ती के साथ करें जय सिया राम जय जय राम जयराम जय राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया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 जय सियाराम जय जय सियाराम जय सियाराम जय जय शिया जय शिया जय जय शिया जय शिया अशरण शरण दया के धाण दया के धा मुझे भरोसा आप करा मुझे भरोसा आप करो करुणा कर अपना लोरा करुणा कर अपना राम अपना दास बना लो राम अपना दास बना लो राम जैसिया राम जय जय शिया राम जैसिया राम जय जय शराम जय सियाराम राम जय जय शिया जय सियाराम जय सियाराम जय सियाराम राम जय सियाराम जय सियाराम जय शिया राम जय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 जय शिया जय जय श जय जय शिया जय जय श जय जय शिया श्री सीता राम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री तुलसीदास जी महाराज बिनु छद ने विश्वना पदने विनु शरण देश विश्वनाथ पद नरे राम भगत करल स्वना स्वना भगवान शिव के चरणों में छल रहित प्रीति होना यह भी श्री राम भक्त का लक्षण है ऐसा श्री तुलसीदास जी महाराज श्री याग्ञवल्किजी के द्वारा कहलाते हैं छल रहित प्रीति भगवान शिव के चरणों में यही श्री राम भक्त का लक्षण है भगवान शंकर निरंतर श्री राम कथा कहते हैं। निरंतर श्री पार्वती जी को भगवान के जन्म के कारण बताए एकाद कारण का विस्तार से वर्णन भी किया शिवजी एक ओर श्री राम कथा का वर्णन भी करते हैं दूसरी ओर वे श्री हनुमान जी के रूप में श्री राम जी की सेवा में संलग्न भी होते हैं और इस रूप से भी जाते रहते हैं। भगवान के जन्म की पावन कथा अयोध्या में नौमी तिथि मधुमास पुणा नौमी तिथि मधुमास पुनता शुक्ल पक्ष हरि हरिता शुक्ल पक्ष अभिजित मध्य दिवस अति शीत न खाम बसति अति धाम मध्य दिवस शीत नाम मध्य दिवस, दिवस अति धाम पावन काल लोक विषमा का मध्यान काल लोगों के विश्राम का समय तिथि नवमी मास चैत्र शुक्ल पक्ष ऐसे में भगवान प्रकट होते हैं और जब प्रकट हुए तो अयोध्या में आनंद ही आनंद छा गया सभी लोग प्रसन्न हुए पाए शुभ समाचार नृपके कुमार भय औधपुर मन फूले ना समाए हैं, आए अनुराग भरे भूपकों बधाई दैन नाय नाय सीस तिन वचन सुनाए हैं, धन्य भूपाल मणि राजेश रघुवंश धन्य धन्य धन्य, धन्य जननी सपूत जिन जाए है जीवन को फल पायो अवध निवासन ने चौथे पन भूपति ने चार फल पाए हैं सब जय जय कार कर रहे हैं आनंद ही है आनंद अब तो अयोध्या की गलियों में चार चार कुमारों के जन्म का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है चारी चारी प्रगटे ललनवा भवन वाजे भजन चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा भा ललन भवनबा बाज भजन बा चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजन चारों कुमारों को देखकर सभी आनंदित हो रहे हैं। दो राजकुमारों को देखा तो ऐसे लगता है कि जैसे सूर्योदय हो गया हो दुई सुत नील मणि छवि छीनत श्री राम श्री भरत यह नीलमणि की आभा को भी हरण कर लेते हैं दुई सुत नील मणि छवि छीनत दुई सुत कंचन बरनवा भवनवा तो, में बाजे बजनवा चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजन बागटे ललनवा भवनवा में चार चार बलनवा अब लोग गीत गाने पहुंचे नारद जी वीणा बजाने लगे नारद मुदित बजावे बीणा और काग काग काग करें कीर्तनवा भवनवा में बाजे भजनवा का करें कीर्तनवा में बाजे भजनवा चार चार ललनवा भवनवा में बाजे सारे बाजे बजनवा बजनवा सारे प्रगटे अब नारद जी ने तो बीणा बजाई काग हुसुंड जी ने गीत गाने शुरू किए और नारद जी को बीणा बजाते हुए देखकर कर काग हुसुंड जी को गीत गाते हुए देखकर कोई नाचने लगा ये नाच कौन रहा है तन सुधी भूल मगन होना चतु कौन शैल सुता के सजनवा भवनवा में बाजे बजन शैल सुता के सजन बा भवन वामे भजन बा चारी चार प्रकटे ललनवा भवनवा बाजे सारे प्रकटे अब भगवान शिव नाचने लगे गए भगवान शिव इतनी तन्मयता से नाचे इतने आनंद में नाचे कि इनको देखकर बड़े बड़े सिद्ध मुनि नाचने लगे सखी बनी नाचन सिद्ध मुनि क्योंकि आज बस में रहा नहीं मनवा भवनवा में बाजे बजनवा बस बस में, में, में रहा नहीं मनवा भवनवा में बाजे बजन रहा चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में ज बजनवा चार चार बजते दलन बा भवन बाज भजन जनराजेश बधैया गा जनरा दे बधैया बाजे बधैया गावे बधैया गावे बधैया गावे बधैया गावे पावे पावे प्रभु दर्शनवा भवनवा में बाजे बजो पावे प्रभु दर्शनवा भवन में बाजे चार प्रगते ललनवा भवनवा में बाज बजनवागते ललन बाबन बज बजनबा भगवान शिव उपस्थित होकर आ गए पर राम जी के जन्मोत्सव में जब से उपस्थित हुए हैं अब शिव जी का मन नहीं लगता पार्वती जी को यह कथा सुना रहे हैं भगवान श्री राम का जन्म हुआ और वहाँ नारद जी गए कागू जी गए यह कथा सुनाते सुनाते शिव जी ने कहा पार्वती और कहा जे चोरी चोरी पार्वती मैं अपनी एक चोरी और सुनाऊं पार्वती जी ने कहा तो क्या पहली चोरी सुना चुके शिवजी ने कहा पहली चोरी तो सुना चुका हूं रच महेश निज मान सच महेश मान रचि सरा रच मान सरा manas re jeman manas ra शंकर जी ने जो श्री राम कथा रचकर रख ली थी छिपाकर रख ली थी किसी को नहीं सुनाई पर पाए सुसमव शिवा राम कथा सुनाई पार्वती जी को एक चोरी अब दूसरी चोरी सुना रहे ओ तो एक चोरी सुनो गिरिजा अति दृढ़ मती तो पार्वती तुम्हारी मति बड़ी दृढ़ है इसलिए तुम सावधानीपक सुनो यह राम जी के जन्मोत्सव में मैं भी गया था काग भूषण संग हम दो का ग संग हम दो संग हम दो का संग हम दोनों ही गए राम जी के जन्मोत्सव में हम और कागू सुन जी गए तब तो लोगों ने पहचान लिया होगा एक कौए के रूप में एक इस रूप में <coughs> नहीं हम लोगों ने रूप छिपा लिया था मनोज रूप जानई नहीं को मनुज रूप ओ मनुज जाने जाने मन शिव जी कहते हम भी गए कागो जी भी गए पर दोनों ने मनुष्य का रूप बना लिया इसलिए कोई कुछ समझ नहीं पाया अच्छा तो कहाँ घूम रहे थे आप हाँ? परमान प्रेम प्रेमस फूल बी थी मग मन भूले भो बीते न थन फिर की गलियों में हम आनंदित होते हुए घूम रहे एक दिन श्री काघुसून जी के मन में आया भगवान शिव हम लोग दर्शन कर लें दर्शन हाँ तो कैसे होगा दर्शन एक काम करते हैं आप जादूगर बन जाओ मैं आपका शिष्य बन जाता हूं कौशल्या माता के भवन के पीछे बड़ा मैदान है वहां खेल दिखाएंगे हो सकता है माता कौशल्या राम जी को गोद में लेकर भवन के झरोखे से झांकने लगे तो हम लोगों को दर्शन हो जाएगा यह ठीक है क्योंकि शंकर भगवान के पास वो सब सामान तो रहता ही है जो जादूगरों के पास होता है शिवजी ने अपना सामान प्रकट कर लिया डमरू बाघम्बर त्रिशूल और काघुसुंडी बन गए शिष्य अब तो प्रचार करने लगे ऐसे खेल दिखाने वाले बार बार नहीं आते मेरे भोले बाबा को अना न समझो मेरे भोले बाबा अारी न समझो मेरे भोले बाबा को मेरे भोले बाप हाथों में डूबू मेरे भोले बाबा के डर हाथों में डम जो हा तो डमरो हाथों में डमरू डमरू, डमरू।, डमरू। को देख के मदारी न समझो मेरे भोले बाबाई न समझो मेरे भोले बाबा नारी न ना समझो मेरे भोले बाबा मेरे भोले बा कांधे पे झोली मेरे बोले बापे कंधे पे झोली कंधे पे झोली कांधे पे झोली कांधे पे झोली झोली को देख के ओ झोली को देख के खारी न समझो मेरे भोले बाबा तो न समझो मेरे भोले बाबा को तो अना न समझो मेरे भोले बाबा मेरे भोले बाबा शूल कर में त्रिशुल कर मैं, तेरे शूल कर मैं, में शूल, शूल, शूल देख के शिकारी न समझो मेरे भोले बा तो समझो मेरे बाबा को अब का ये गीत गाना शुरू किया शंकर जी ने डम डम डम डम डम डम डम डबरू बजाना शुरू किया भीड़ इकट्ठी हो गई बालकों की साथ साथ चले बाबा खेल दिखाओ दिखाएंगे थोड़ी भीड़ और इकट्ठी होने दो ले गए कहा माता कौशल्या के भवन के पीछे अब कागो सुन्नी जी ने धीरे से कहा बाबा भीड़ तो बहुत हो गई खेल दिखाना आता भी है या नहीं शिव जी ने कहा खेल दिखाने की क्या जरूरत खेल दिखाने वाले भी पहले इसी तरह तमाशा करते हैं। तो हम डबरू बजाएंगे और तुम गाना और इतने में ही बात बन जाए तो बड़ा अच्छा हाँ ये ठीक है अब सब इकट्ठे हो गए शंकर जी ने डम डम डम डम डम डम डमरू डम डम बजाया का घु सुन जी ने गीत गाया आ, आ, आ। रीत बिनीत सुखो कुसों सो रची गीत भुषुंड ग लगे जारो मै डबरू पति पार्वती के बजावन लगे जाके श्री कागभसुंड जी ने गीत गाना शुरू किया अब कागभूसुंड जी गीत गाएं, मधुर वचन तब बोले कागा कागभूसुंड जी कौआ ही नहीं है कौए के रूप में दिखते हैं बड़ा मधुर गीत गाया क्यों ना गाएं? मज्जन फल पीखी तत्काला काक हो ही पिक बकहु मराल का घुस्न जी ने बड़ा मधुर गीत गाया और श्री शंकर जी ने डमरू बजाया अब ये डमरू का निनाद गीत का नाद महल में गूंजा भगवान श्री राम ने सोचा कि मैया मुझे गोद में लेकर ये खेल देखने लगे तो शिव जी का कार्य तो बन जाएगा पर हमारा कार्य तो बिगड़ जाएगा भगवान शिव दर्शन करना चाहते हैं जब तक मैं बाबा के चरणों में लोट न लगाऊं, तब तक मुझे भी चैन कैसे मिले भगवान ने एक लीला की पालने में पड़े पड़े चौंक गए चौकी परे पल नाम प्रभो प्रतिशोध को धावन लागे भगवान नाम अचानक चौंक पड़े और जैसे ही चौंके तो मैया कौशल्या ने कहा यहाँ कोई पहरेदार नहीं है क्या हामा है भगाओ इनको कहा से आ रही आवाज तो आई ध भरे, भरे, अनुराग भरे इन भागवतों भगवान लागे आए भरे अनुराग भरे भागवतों भगवान लागे आए भरे राग भरे भाग बता को भागा बन लागे अनुराग अनुराग, अनुराग। राग भागवतों भगवत लागरे पहरेदार दौड़े किसी ने डमरू छीना किसी ने बागम बन यहां यह राजमहल का विशेष स्थान है कागभूसुंड जी से शंकर जी ने कहा कि बेटा उठाओ झोली चलो अब चले अब और बालक कहने लगे बाबा हमारे घर के बाहर बड़ा लंबा चौड़ा मैदान है वहां खेल करना शिव जी ने कहा अब हमारा ही खेल बिगड़ गया है आवाज नहीं करते कल ही करेंगे दोनों चले गए श्री सरयू जी के किनारे भगवान शिव बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं कोई बात नहीं प्यारे आज इस रूप में भगाए गए कल दूसरा रूप बनाएंगे तो ये रूप कब तक बनाते रहोगे जब तक तुम मिल ना जाओ बताएं तुम्हें श्याम बताऊं तुम्हें श्याम मैं कि मैं क्या हूं जो सच पूछिए तो बहु रूपिया हूं तरह तरह के स्वांग बनाता हूं पता नहीं किस स्वांग पर रीछ जाओ कब आपकी प्रस... प्रसन्नता हो जाए कब मुझे वरदान मिलने लगे कोई बात नहीं कल फिर कुछ बनेंगे श्रीकागु सिंह जी ने कहा कि भाबा ऐसे कब तक बनते रहोगे जब तक अपना काम ना बन जाए हम बनते ही रहेंगे कभी न कभी तो भगवान की कृपा होगी ही यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी अगहारी हरी दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी जहां गीत निखाद का आदर है जहां व्याध अजामिल का घर है वही रूप बना के उसी घर में हम जा ठहरेंगे कभी न कभी और एक बात और भी है क्या जिस अंग की शोभा सुहावनी है जो छवि अतिशय मनभावनी है उसी रूप सुधा से स्नेहियों के दृग प्याले भरेंगे कभी न कभी और एक भरोसा है क्या हम द्वार पे आपके आके पड़े मुद्दत से इसी जिद पर हैं अड़े करुणानिधि नाम सुनाया जिन्हें करुणामृत पान कराया जिन्हें करुणानिधि नाम सुनाया जिन्हें करुणामृत पान कराया जिन्हें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 राम राम सीता राम राम राम सीता राम श्री शंकर भगवान और कागो जी करते हैं सबेरा हुआ आज दूसरा ही दृश्य था कागो जी कह रहे थे आगमी एक अवधी एक आयो भदमी एक आयो में एक आदमी आदमी एक आयो ava ha damya re nik nik aa ta शास्त्र जानने वाला कोई आज आया है भगवान शंकर ज्योतिषी बन गए शंकर ज्योतिषी आचार्य शंकर ज्योतिषी उत्तराखंड से आए बड़े विद्वान हैं एक बार हस्तरेखा जिसकी देखें, उसके बारे में सब कुछ बता देते हैं देख चुके हैं आप भी दिखाइए आप तो जो भीड़ जुटने लगी माताएं अपने छोटे छोटे बालकों को लेकर जाने लगी बाबा इसके बारे में बताओ बाबा इसके बारे में बताओ और शंकर भगवान ऐसे बताओ त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ भगवान शिव से क्या छिप सकता है सब कुछ बताया इतने में शिवजी ने देखा कि राजमहल की ओर एक दासी जा रही है साथ में छोटा सा बालक है शंकर जी ने काग से कहा कि बेटा राजमहल में प्रवेश दिलाने की चाबी यही है इसे पकड़ो और जी दौड़ कर गए अरे मैया ऐसी ज्योति रोज रोज थोड़े आते हैं तुम्हारी नगरी में आए हैं नगरी का भाग्य है इन इनको आप बालक की हस्तरेखा दिखवाओ ठीक है दासी लौट कर आई बालक का हाथ सामने रखा बाबा बताओ बाबा ने जो हस्तरेखा देखी आनंदित हो गए क्या कहना वाह भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बता दिया दासी बोली बाबा सेवा क्या करूं दक्षिणा क्या दूं? शिवजी ने कहा तुमसे क्या दक्षिणा लेना जहां से तुम्हें दक्षिणा मिलती है वहीं से हमें मिल जाए राजमहल में प्रवेश दिला दो बाबा चेष्टा करूंगी आगे भगवान की इच्छा ठीक है चेष्टा ही करो अब दासी पहुंची राजमहल में मैया ने पूछा कहाँ रही दासी इतनी देरी से क्यों आई दासी बोली मैया एक जोत आया है अवधयाज आगमी एक आग। अवधया मैं अवद करतल देखी कहत सब गुण गण बहुत न परिचय पा abade mein aagmi ek raat aa हाथ देखकर सब कुछ बता देता है अच्छा योध की वह क्या है वृद्ध है बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण शंकर नाम सुहा वयो है बड़ा प्रामाणिक ब्राह्मण है शंकर पंडित नाम है हिमालय से आया ठीक है दासी बुला ला मैं भी राम जी का हाथ दिखवाऊंगी अब दासी दौड़ी दौड़ी गई आनंदित होते हुए और शंकर जी से जाकर बोली भाग्य खुल गए विप्रवर चलो हमारे साथ राजमहल में देखिए श्री राम लला को हाँ। आपके भाग्य खुल गए राजमहल में चलो राम जी का हाथ देख शिवजी शिव जी ने काघु सुन्नी से काग बेटा झोली समय जल्दी चले अब दोनों गुरु शिष्य चले तो लोग बोले बाबा हमारे हमारी हस्तरेखा हमारी हस्तरेखा शिव जी ने कहा कि इतने लोगों के भाग्य के साथ हम अपना ही भाग्य देख रहे थे अब हमारा ही भाग्य खुल गया है इसलिए हम तो जाएंगे शिवजी जी और कागूसुन जी दोनों आनंदित होते हुए राजमहल की दियोड़ी पर पहुंचे तो दासी ने कहा कि बाबा ये राजमहल है यहां आज्ञा केवल आपके लिए हुई है आपका शिष्य भीतर नहीं जा सकता शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं बाहर बैठेगा लड्डू पूड़ी इसको प्रसाद में दिलवा दो पाएगा कागज सु बोले बाबा हम लड्डू पूड़ी खाने आए हैं कल से साथ साथ घूम रहे हैं। शिव जी ने कहा ये तो अपने अपने प्रारब्ध की बात है शंकर जी ने जब यह कहा तो कागू सिंह जी बोले कि ज्योतिषी क्या बने भाषा ही प्रारब्ध की बोलने लगे या तो मुझे भी साथ ले चलो नहीं तो सारी पोल खोल दूंगा अब शंकर जी डर गए हैं बोले नहीं नहीं इसको भी काज बने नहीं जुगल बिनो करो नया फै रो रेखा देख तो शिष्य यह, यह शिष्य देखता है रेखा मैं तो वृद्ध हूं मुझे दिखाई नहीं देता रेखा तो यही देखता है दासी बोली फिर यही जा सकेगा फिर आप अंदर नहीं जा सकोगे कागो सुनी जी बोले ठीक है इतने बड़े बूढ़े काहे को परेशान हो यहीं बैठकर भजन करेंगे बाबा प्रतीक्षा करना हम आ जाएंगे शंकर जी ने कहा अच्छा बेटा हमको ही ऐसे छोड़कर जा रहे हो कागो सुनी बोले अपने अपने प्रारब्ध की बात शिवजी बोले ले जाओ ले जाओ काम बनेगा नहीं क्यों, क्यों? रेखा तो यही देखता हाँ ये तो देखता है रेखा देखत शिष्य यह है मैं बरन तुण दोष पर किस रेखा का क्या फल है इसे पता नहीं है वो तो मैं बताता हूँ संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या कौशल्यातर भवन बुलायो बुला agni ek aavadh aaj ahar de me ek aay avadh mein tumhe ek ek मैया ने दोनों का सम्मान कैसे किया पख किन अथी पूजा बसन बसन पही पहने चरण धोए पूजन किया भोजन कराया नया वस्त्र उठाया चरण पखारी पूज दियो आसन आसन बसन पही और जब दोनों का स्वागत सत्कार करके ठहरा दिया अब चारों कुमारों को मेले चरण चारू चार्य चारुत सूत माथे हाथ देव दिवाय, दिवायो भैया ने देवा मैया ने राम जी के माथे पर हाथ रखवा शंकर भगवान से कहें कि हाथ रखो न शिव जी कहें बस हो गया हो गया पर कौशल्या जी कहें ऐसे नहीं हुआ माथे पर हाथ रखो अब शंकर जी को लगे कि हम तो इनके चरणों के दर्शन के लिए आए हैं और राम जी कहे कि बाबा और बनो ज्योत सी आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा माथे हाथ दिवायो शंकर जी ने माथे पर हाथ रखा राम जी को मैया ने भोले बाबा की गोदी में दे दिया राम जी भोले बाबा की गोदी में आए बस समाधि लग गई अब काग हुसुंडी हाथ पकड़े और मुख की तरफ देखें काग हुसुंडी तो आंख बंद करें नहीं और शंकर जी आंख खोले नहीं अब मैया धीरे धीरे उस देवी से पूछे वहां भी ऐसा ही होता था क्या वहां तो नहीं होता था ऐसा यही हो रहा है। शायद ध्यान करके कुछ देख रहे हो बड़ी देर हो गई शिवजी ने नेत्र ही नहीं खोले भाव भोला नाथ को सुभाव रघुनाथ जू को गाय गाय गाय शेष सारदा घावना हरी की हथेली गे शिष्य हु सराहे भाग खोल द्रग संभु मुख सुजस सुना शंकर भगवान स्वयस नहीं सुनाते काघु सुन जी आंख नहीं खोलते जब बड़ी देर हो गई तो मैया खींच गई और खींचते हुए मैया बोली अरे बावली इन अंधों घूगो को कहा से पकड़ लाई एक बोलता नहीं है, एक आंख नहीं खोलता अब दासी तो चुप राम जी को बात खटक गई तो बाल लीला करते हुए हाथ बढ़ाया शंकर जी की लंबी लटकती हुई जटा को पकड़ के झटका लगाया बाबा होश में आओ कैलाश पर्वत नहीं कौशल्या माता का भवन है अब तो शंकर जी ने तुरंत नेत्र खोले और कहने लगे मैया मैं बताऊं यह बालक जब इसका जन्म हुआ था ऐसा नहीं था चार भुजाएं थी शंख चक्र गदा पद्म धारण अब मैया ने कहा यह तो मैं ही जानती मेरे अलावा कोई नहीं जानता अच्छा बाबा भी जानते हैं शिवजी ने कहा मेरे कहने से नहीं मेरी ज्योतिष विद्या के अनुसार मैया बोली बाबा 100 प्रतिशत सही तो आगे की बात सुन कुछ दिन बाद एक बाबा जी आएंगे मांगने के लिए भेज देना कौशल्याजी बोली मैं नहीं भेजती क्यों कहीं मेरे राम जी को बाबा जी ही बना दिया तो नहीं, नहीं बाबा जी नहीं बनाएंगे फिर विवाह कराने ले जाएंगे विश्वामित्र जी आएंगे इन्हें मांग कर ले जाएंगे इनका विवाह होगा इसलिए भेज देना कौशल्याजी बोली मैं तो तैयारी बैठी हूं कल ही आ जाए बाबा जी तो मैं भेज दूंगा जन्म प्रसंग कयो कौशिक मिस मिश स्यर गायो गाय गाय स्वयं स्वयंवर गाय स्वयंवर गाय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 थारे थारे। भगवान ने जटा पकड़ के फिर झटका लगाया बोले बाबा मैया को अभी से बनवास की कथा मत सुना देना नहीं तो मैया परेशान हो जाएगी भगवान शंकर ने इतनी ही कथा सुनाई सनमान्यो महिदेव असी असी सानंद सदन दे सानंद सदन ब्राह्मण का बड़ा सम्मान किया स्वागत किया तुलसीदास रनिवास रहस बस तुलसीदास रनवास रहस बस बहुत सब को भाओ मन भायो, सब पमन भाय भो सक पमन भाय आगमी एक आयो अवद में आगमी आयो अवद में आगमी इक आयो एक आयो महीदेव का सम्मान हुआ आनंदित होते हुए देवाधिदेव महादेव भगवान शिव कैलाश पर्वत पर जाते हैं अब यह कथा शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाई पार्वती जी मुस्कुरा कर रह गईं। शिव जी ने कहा कि तुम क्यों मुस्कुराई आप मुस्कुराई क्यों पार्वती जी ने कहा कोई बात नहीं नहीं नहीं बताओ कुछ रहस्य है तो पार्वती जी ने कहा कि दासी को आपने इतना प्रयास किया दासी के बिना क्या प्रवेश मिलता मैं नहीं मिलता तो फिर दासी को भूल गए शंकर जी ने कहा कौन दासी पार्वती जी ने मुस्कुराकर कर कहा कि दासी तो मैं ही थी राम जी के दर्शन के लिए आप ही नहीं गए थे मैं भी तो गई थी पर जब सामान फेंक दिया गया वहां अपमानित हो रहे थे तो मैंने सोचा पता नहीं कब तक परेशान होंगे तो दासी बनकर मैं चली गई अच्छा तो आप भी वहां थी पार्वती जी ने कहा मैं ही थी मेरे कारण ही आपको राजमहल में प्रवेश मिला शंकर जी घुस्कुरा कर रह गए ऐसे हैं भगवान शिव मन नहीं माना फिर एक दिन अयोध्या आ पीत पीतझोली या पहलाई पीत जंग पहई पीत जंग भीत जंग कह पीत खब गया पहनाई ना पहला झगिया पहनागलिया जानु पान विचरनी बिचरनी मु भाई पीत जग पीत डगरिया तना तन तना जग भगवान शिव दर्शन करते हैं श्री राम जी का पीली झंगुली पहने हैं और घुटने और हथेली के बल चल रहे हैं आ ऐसा आनंद ऐसा आनंद क्या कहना इस रूप का तब तक आगे गए का घुसुंड जी का घुसुंड जी उदास राम जी ने कहा उदासी का कारण इस वेश में मुझे न दिखे फिर पीली झंगुली तो पहने रहें पर पीली थोड़ी झीनी हो ताकि पीली झंगुली के भीतर से नीला भी झलकता रहे पीत झीन झगन झग hee n jag guru ji ya buli tan sohi phee n jag guru ji re taje ne jag le e taje ne jag guru ji ya buli sa Sohe, Sohe, Jina jagundi, Jina jagundi, Jina jagundi, Jina jagundi, Jina jagundi, Jina jagundi, jagundi. न सोही किलकनी चितवनी भावती मोही भोन मो, जगुरी सोई शिका गुसमी कहते पीली जगुली थोड़ी घीमी और खड़े न रहे किलकन चितवन भावति मोही वे किलक कर मेरी ओर देख रहे ऐसा मुझे बड़ा अच्छा लगता है तो भगवान कभी तो पीली झंगुली पहने कभी झीनी झगुली पहने कभी खड़े हो जाएं और कभी घुटने के बल चलने लगे और दोनों कहते दें बंदों बाल रूप सु सु सत्यता ते जड़ सत्य भाषु सत्यव मोह सहाय बंदों बाल रूप सुना बंदम बाल रूप सुम बंदम बाल रूप सुई राम रूप सुई रामू बंध बाल रूप सुई राम जूठे सत्य जाही बिन जने झूट जानो जिमी भोजंग बिन रजू पहचान जिमी भोजंग भो भो रज पहचान बंद बाल रूप सोईराम बंद बाल रूप सुब सिद्धि सुलभ जपत की सुना सब सिद्धि सुनभ जपत सुना बंदों बाल रूप सुय नंदों बाल रूप सोय अब राम जी की बाल रूप की वंदना करते हुए भगवान शंकर आनंदित होते हैं और काघूसुण जी इष्ट देव मम बालक रामा मेरे इष्ट देव बालक श्री राम है और दोनों बाल रूप के उपासक हैं गुरु और शिष्य दोनों और दोनों ही राम जी की बाल माधुरी का रसास्वादन लाभ लेते हैं और तुलसीदास जी कहते हैं सुमक चलत राम चंद्र घुमक घुमक चलत राम चंद्र गो आजतिया चलत राम चंद्र गो चलत राम चंद्र बजतिया जलत रामचंद्र चंद्रक थु। थुमक ठुमक ठुमक ठुमक ठुमक ठुमक ठुमक शनक रामचन्द्र भाजत सजनिया ठुमक शनक रामचन्द्र भाजत सजनिया ठुमक उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाए तिल की उठत गिरत भूमि लट धाय माए गोद लेत धाय माय गोद लेत दशरथनिया घुमक जय राम जन्म पायद भिया चलत राम चंद्र सोमत तो चलत राम चंद्र बाजत सोमत चलत राम चंद्र राम चंद्र राम, राम, राम। यह राम जी की बाल लीला जिसके साक्षी भगवान शिव और श्री काग पार्वती जी को यह कथा सुनाते हुए भगवान शंकर बड़े आनंदित होते हैं रुन झुन रुन झुन रुन झुन बाजे पग पैजनिया अंगनिया बेहराम बेहरा रन झन रन झुन रन झुन भाज पग पैया बेह राम दर्शन दामनी जैसे दम दम दम दम दम, दम के कर कन्न कंचन के कंगना चम चम चम चमके चम चम चम चम चमके सोहे है सोहे रुचिरिए मनमाल कमर कर धनिया अंगनिया बिहरे राम ला जिल जुड़ बाजे पद पे दनिया अंगनिया बहरया सरोज सुहावन काया परे जंगली पीली इन झंगुलिया के भीतर सो आवा जल के नीली झंगुलिया के भीतर ऐ आवाज जल के नीली धन धन भाग भूसनली धनी धनी भाग भूसुंडी काग लखे कनिया अंगनिया बिहरे राम लला बाजे पग पैनिया और राम जी करते क्या है कभी कभी मैया से लिपट जाते हैं। मनि खम्भन प्रतिबिंब निर प्रभु कबों मगन हो नाचे ओ मन खम्बन प्रतिबिंब निरक प्रभु कबों मगन नाचे। हो नाचे पकरी मा अंचल चंचल मन कबों चंद्रमा जाचे ओ पकर मा अंचल चंचल मन प्रभु चंद्रमा जाचे तो बान श्रवण करी तो थरी बान श्रवण करी हर सतमन महंगनिया अंगनिया बेहरा रुझन रुणझ रुमझन बाजे भगपनिया अंगनिया बेहरे धन्य अवध धन धन नृप दशरथ धन धन्य तीन मैया धन्य अवध धन धन नृप दशरथ धन धन तीन मैया धन्य धन्य सब देखन हारे खेलत चारो भैया ओ धन्य धन्य सब देखन हारे खेलत चार्यो भैया चाहत जन राजे सब चाहत जन राजे सहु प्रभु की चरण रज कनिया अनिया बेहर राम जन बाजे पद बहनिया बेह राम लला अब राम जी थोड़े बड़े होते हैं और बड़े होकर अयोध्या की गलियों में विचरण करते हैं बिहरथ अवध बीथ नाम करतलवान धनुष अति सोहा देखत रूप चराचर मोहा भगवान आयुष मांग कर ही पूर्व आ जा गांव के सब काम करते हैं पिता की आज्ञा मांग कर कुछ दिन बाद विश्वामित्र जी लेने आए विश्वामित्र जी जब लेने आए तो उनके पीछे पीछे श्री राम और लक्ष्मण गए ताड़का का बध हुआ यज्ञ की रक्षा हुई विश्वामित्र जी से राम जी ने कहा कि अब हमें वापस लौटा दो गुरु जी बोले अभी नहीं अभी एक यज्ञ और है कौन सा धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल ना था हरसी चले मुनी वर के साथ हर्षित होते हुए गए और वहां जब हर्षित होते हुए गए तो मार्ग में अहिल्या मिली अहिल्या जी का उद्धार हुआ तो जिसका उद्धार हुआ वह प्रसन्न पर जिसने उद्धार किया वह उदास एक तो ऋषि पत्नी दूसरे ब्राह्मणी लीलावश ही सही मुझे चरण इसके सिर पर रखना पड़ा भगवान उदास हो गए अयोध्या से चले तो हरसी चले मुनि भय हरण विश्वामित्र जी के आश्रम से चले तो हरसी चले मुनि वर के साथा लेकिन अहिल्या उद्धार के बाद चले राम लक्षी मुनि संगा गए जागपावनी गंगा चले राम kale raam lal gaye yaa yaa jag pa उदास हो गए और गए कहा तीर्थ में गंगा जी किनारे गए और तीर्थ का महात्मा श्रवण किया गाधी सून सब कथा सुनाई यही प्रकार सुरसरी मही आई उसके बाद स्नान करते तब प्रभु ऋषिन समेत नहाये और फिर दान देते हैं विविध दान मही देवन पाए तीर्थ का महात्म सुने स्नान करे दान दे महात्म श्रवण करने से मन पवित्र होता है स्नान करने से तन पवित्र होता है और दान करने से धन पवित्र होता है तीनों पवित्र हो गए अब तो बड़ी कठिनाई श्री जगन्नाथपुरी में एक भक्त जा रहे थे भगवान के दर्शन के लिए पीछे एक पंडा जी वो बिचारे आगे बढ़े पंडा पीछे से कुर्ता खींचे सिर्फ सौ रूपये में नजदीक से दर्शन सिर्फ सौ रूपये में नजदीक से दर्शन अब वो बड़ा हैरान सौ रूपये में नजदीक से दर्शन उसने पीछे मुड़कर देखा तो पंडा का ही कुर्ता पकड़ लिया क्या बात सिर्फ सौ रुपए में नजदीक से दर्शन बोबूला तुम हमें पचास रुपए ही दो हम बिना दर्शन के वापस आएंगे ला दे अभी हाल दे अब तो पंडा की बड़ी मुसीबत वो बिचारा कुर्ता छुड़ाए तो ऐसे नहीं तीर्थ का महत्व सुनना स्नान करना फिर दान देना दान वो जो श्रद्धा सामर्थ्य पूर्वक दिया जाए और दान वो जो संतोषपूर्वक लिया जाए और ऐसा जब तीड़ हो गया तब राम जी हर्षित हुए हरस चले मुनि वृंदाया हर से चले मोनी वृंदया की नगर नियया देगे देगे भगवान विदेह राज की नगरी में आए ठहरे गुरु जी के पास महाराज जनक आते हैं स्वागत सत्कार करके ले जाते हैं सियानिवास सुंदर सदन में ठहराया भगवान नगर दर्शन करते हैं पुष्पवाटिका दर्शन करते हैं और गुरुजी आशीर्वाद देते हैं सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे और गौरी जी भी आशीर्वाद देती हैं पूजी है मन कामना तुम्हारी और एक क्षण आता है जब भगवान धनुर्भंग करते हैं और जब धनुष भगवान राम जी ने तोड़ दिया तो सभी आनंदित हुए अब कहा कि अयोध्या दूत भेजे जाएं दूत भेजे गए महाराज दशरथ को खबर हुई चारों तरफ जय जयकार जय जयकार जय जयकार अब राम जी के विवाह में सभी लोग सम्मिलित हों तो अयोध्या से बरात ऐसे ही चली श्री राम जी की अजब बरात अवध से मिथिला चली श्री राम की अजब बरात अवध से मिथिला चली राम जी की अजब बरात अबड़ से चली। अब राम जी की अब बरात भी ऐसे ही चली बड़े धूमधाम से एक रथ और उस पर बैठे महाराज दशरथ कैसे सवारी बनी होगी एक रथ पर दस रथ बैठे रुचिर सुमंत सारथी संदन रुचिर सुमंत सारथी नृप गुरु संग अवध से मिथिला चली श्री राम जितिया अज बरात अवध से मिथिला चली अजब बरात अवध से अब इस बरात में ऐसे ऐसे बराती महाराज इन सब बरातियों का हाथी घोड़ा रथ और पाल की चढ़ी चढ़ी अवधि इतरात अवध से मिथिला चली श्री राम जी के अजब से मिथिला चले राम जी के अजब बरात से मिथिला चले मिथिला वाले हंसते हैं किस बरात में कोई एक ऐसा नहीं आया जो बराती की तरह लगे हाथ में माला भाल में चंदन सब दाढ़ी वाले दिखा अवध से मिथिला चली श्री राम अजब बरात अवध से मिथिला चली अच्छा एक और विचित्रता है यह बरात पहले ही नगर में पहुंची देखने वालों की भीड़ इकट्ठी हो गई सब ने देखा बरात कहा से आ रही है बरात महाराज दशरथ अयोध्या के इतने बड़े महाराज हैं उनके ज्येष्ठ राजकुमार का विवाह है बरात अयोध्या से आ रही जी बड़ा अच्छा कहा जा रही है जनकपुर महाराज जनक के यहां अरे वाह वाह क्या कहना अब बरातियों ने मुझ पर हाथ घुमाया एक ने कहा बारत बड़ी अच्छी जगह से आ रही अच्छी जगह जा रही है एक बात पूछे जब बरात इतनी सुंदर है तो दूल्हा कितने सुंदर होंगे दूल्हा कहाँ अब जो दूल्हा का नाम सुना तो सारी अकड़ चली गई बोले वो दूल्हा वो वो वो वो तुम बताओ वो कहे जो तुम्हें पता जो तो हमें पता तो सोचकर बताया पीछे आ रहे आगे वालों ने तो अपनी जान बचाई पीछे वाले निपटेंगे और जब पीछे वालों से पूछा कि दूल्हा कहां है तो कहा आगे वालों ने क्या कहा था वो तो कह रहे हैं कि पीछे आ रहे हैं भीड़ ज्यादा थी बीच में निकल गए इतने बराती किंतु किसी को बिना दूल्हे के बरात बन गई बनई न बरनत बनी बरात लेकिन जब नगर के बाहर हुए तो बरातियों ने सोचा कि जनकपुर तक तो जाने कितने गांव पड़ेंगे। दशरथ जी के पास गए कि लोग बराती पूछते हैं, बर के बारे में पूछते हैं दशरथ जी बोले गुरु जी से पूछो गुरु जी बोले किसी राजकुमार को बता दो तो किसे बताओ श्री भरत जी का नाम लिया ठीक है अब बरातियों को जैसे ही दूसरे नगर में पहुंचे लोग पूछ रहे थे कि बरात कहां से आ रही है बराती कहते दूल्हा बताए दूल्हा नहीं हम बरात पूछ रहे हैं अयोध्या से आ रही है अब बताए दूल्हा कहा अरे नहीं कहा जा रही जनकपुर अब बता वो रहे दूल्हा भरत जी की तरफ इशारा किया अरे वाह वाह क्या कहना कोई कमी थोड़ी है एक बात पूछे हा पूछो विवाह कौनसी तिथि को होना तय हुआ है अब तिथि किसी को पता नहीं इतने बराती किंतु किसी को नहीं विवाह तिथि ज्ञात बोले वो अभी तिथि तय नहीं हुई है वहीं जाके तय होगी लोग हंसने लगे लोगों को हंसते देखा तो नाराज होने लगे पहली कहा था ये तिथि पहले ही तय करा लेनी चाहिए जननपुर वाले बोले हमें पता है क्यों आ गए पहले ये सोचा मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे और अयोध्या में यहाँ मर गए सत्तु खात अवध से मिथिला चली मर गए सत्तु खात अवध से मिथिला चली श्री राम अजा अवध श्री राम अजब अज अब से भुतला चले सखियन के सुनी व्यंग वचन वर राजेश अवध से मिथिला चले श्री राजु बलिदाय अवध से मित राम जी की अब बरात आ गई जनकपुर जनवासी में ठहर गई महाराज विश्वामित्र जी राम जी लक्ष्मण जी को लेकर आए तब राम ही देख बरात जुड़ाने ब्रह्मा जी ने वही ज्योतिष का विचार करके वही समय निश्चित किया जो जनक जी के ज्योतिषियों ने निश्चित किया पर ब्रह्मा जी बड़े हैरान की राम जी के विवाह की लग्न पत्रिका भेजे किस से? तो नारद जी ने कहा कि हमको दीजिए हमारा भगवान से एक पुराना हिसाब किताब है कम से कम भगवान से ये कहने का अवसर तो मिलेगा कि आपने तो हमारा होने नहीं दिया पर आपके विवाह की लग्न पत्रिका हमारे ही हाथ में है नारद बाबा लग्न पत्रिका लेकर आए हैं अब चारों तरफ जय जयकार जय जयकार राम जी का विवाह राम जी का विवाह अब पार्वती जी ने कहा कि इस विवाह में तो मैं भी जाऊंगी शंकर जी बोले तो मैं भी तो चलूंगा आप न चलो शिव जी बोले क्यों राम जी के विवाह में मत चलो जन्म में आप गए थे विवाह में इसलिए मत चलो कहीं उत्सुकता बस तीसरा नेत्र भी खोल दिया और राम जी के दर्शन के लिए तीसरा नेत्र खुल गया और कहीं आग भभक गई तो अच्छा नहीं रहेगा शंकर जी बोले हम चलेंगे तो जरूर पर तीसरा नेत्र भी खोलेंगे और तीसरे नेत्र से देखना आग बरस रही है कि जल बरस रहा है मेरा तीसरा नेत्र सिर्फ आग नहीं बरसाता जल भी बरसाता है इस तीसरे नेत्र के आगे अगर काम आ जाए तो ये ज्ञानग्नि बरसाने लगता है और इसके आगे श्री राम आ जाए तो प्रेम का जल बरसाने लगता है राम रूप नख सिख सुभग बारही बार, बार पुरा फुलक गात लोचन सजल उमा समेत थुरा और ये तीसरे नेत्र से भी जल बरसा है शंकर राम रूप अनुरा राम रूप, रूप अनुरागी, शंकर राम रूप अनुरागी शंकर राम रूप अनुरागी, नयन पंचदश अति प्रियलाेन पंच दश अति प्रियलाे भगवान शंकर ने पन्द्रह नेत्र खोले और पंद्रह नेत्र का अर्थ है एक आनंद में तीन नेत्र हैं और भगवान शिव पंचानन हैं इसलिए पंद्रह नेत्र हो गए इन पन्द्रह नेत्रों से भगवान श्री राम का दर्शन किया तो पुलक गात लोचन सजल नेत्रों से प्रेम जल बरस रहा है आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद भगवान शिव ने कहा कि देखा पार्वती अब तो मेरे तीसरे नेत्र से जल ही बरस रहा है पार्वती जी ने कहा सो तो बड़ी प्रसन्नता है लेकिन आप श्री राम जी को ही देखना घोड़े को मत देखना बाज -e बेश काम बना बाजो जनों काम बना बाजन काम बनाज भेषो जन म बना बाजन काम बना बाजेश जने काम बना जनुबाजेश बनाई मन से राम हितयति तो सो जनु बना राम बाजिवेश बनाई मन से राम हितयति तो सो हई जनुबाजिवेश राम हितयति तो सोह का राम जी का जो घोड़ा है वह काम ही बना है इसलिए उसकी तरफ मत देखना नहीं तो ये तीसरा नेत्र जल बरसाने लगेगा आग बरसाने लगेगा अभी तो जल बरसा रहा है राम जी को देखकर पर घोड़े को न देखे शंकर जी हंसने लगे और शिव जी ने हंसकर कहा पार्वती ये काम किसी काम का हो गया नहीं किसी काम का नहीं था इसे देखकर मेरा तीसरा नेत्र अग्नि नहीं भरसाएगा यह राम जी के संग है यह राम जी का घोड़ा बना है इसने तो अपनी लगाम राम जी के हाथ में दे दी है और जो काम राम जी के द्वारा नियंत्रित हो जो काम अपनी लगाम राम जी के हाथ में दे दे वह काम तो वंदनीय है यह काम स्वतंत्र तो है पर स्वच्छंद नहीं है काम की स्वच्छंदता जीवन को नष्ट करती है काम की स्वतंत्रता तो जीवन को जीवन बना देने की सामर्थ्य रखती है इसलिए यह तो बंदनीय है ठीक है भगवान शंकर आनंदित हुए लेकिन इतने में देखा ब्रह्मा जी परेशान आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है अजीब हवा है अजीब हवा अजीब है अजीब हवा है अजीब हवा है अजीब हवा है अजीब हवा है अजीब हवा है घोड़े पे बैठा बर हुए सेहरा घोड़े पे बैठा बर्बाध हुए सहरा देखा किसी ने क्या सुंदर ये चेहरा देखा किसी ने क्या सुंदर है ये चेहरा टिकी दूल्हे के मुख पे सबकी निगाह है अरे बाबा अजी बाहा बाहा है, अजी बाहा बाहा है, है।, है। भगवान शिव देख रहे हैं अत्यंत आनंदित हो रहे हैं, वाह है वाह वाह है वाह वाह है। अब शंकर जी को इस तरह वाह वाह करते हुए देखा ब्रह्मा जी बड़े परेशान विधि ही भय आचरज निज करनी कछु कतहू न दे ब्रह्मा जी को अपना बनाया हुआ कुछ दिख ही नहीं रहा है अब चारों तरफ देखें बहुत उदास हो गए अच्छा ब्रह्मा जी का उदास होना स्वाभाविक जिन्होंने सारी दुनिया बनाई और मिथिला में उनका बनाया हुआ कुछ न मिले शिवजी ने समझाया ब्रह्मा बाबा विवाह किसका है राम जी का राम जी कौन है जगत पिता तो आपके कौन है पिताजी तो कोई बेटा पिता की विवाह में अपनी करनी देखना चाहे मिलेगी उसे देखने की लेकिन बेटा तो पिता का विवाह नहीं देख सकता है शंकर जी बोले देख सकता है आज के युग में तो देख सकता है कैसे किसी के विवाह की वीडियो फिल्म बना ली जाए और प्रतिवर्ष पति पत्नी देखते हो बड़े आनंदित होते हो और इसी तरह सात आठ वर्ष बाद बेटे का जन्म हो जाए और फिर बेटा भी देखे और देखने के बाद आनंदित होते हुए अचानक रोने लगे बेटे से पूछो क्यों रो रहे हो तो बेटा कहेगी मां इसमें हम तो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं इसमें हम कहीं नहीं दिख रहे हैं। तो मां समझाएगी बेटा ये फिल्म तब की है जब तुम बने ही नहीं थे यह तो विज्ञान का चमत्कार है कि तुम इसे देख पा रहे हो इसी तरह शिवजी ने कहा कि ब्रह्मा बाबा यह राम जी का विवाह है इसमें तुम्हें तुम्हारी करनी नहीं मिलेगी देवताओं तुम पद के मद में न फो बताओ तुम पद के मत है ना भूलो शादी श्री राम की है ये भी ना भूलो शादी श्री राम की है ये भी ना भूलो कर दिया सबको शिवजी ने आगा है अजीब है अजीब है अजीब है बाबा है आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है, आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है, अजीब अजीब अजीब अजीबा अजीबा हवा अजीब ब्रह्मा जी यह राम जी का विवाह है इसे मत भूलो ब्रह्मा जी थोड़े प्रसन्न हुए कि चलो ठीक है राम जी का विवाह लेकिन फिर परेशान हो गए हमारे आठ ही आख है शिव जी आपसे तो आपका पुत्र हमसे अधिक है सुर सैन पुर अधिक उछाह विधिते ते देव चंद्रा ब्रह्मा जी के आठ और कार्तिके जी के बारह तो विधिते ते डेवड़ और शिव जी आपके तो पंद्रह और इंद्र जैसा तो कोई नहीं उसकी तो हजार अच्छा और ब्रह्मा जी चाहते तो अपने चाहे जितने नेत्र लगा लेते क्योंकि ये जितने बने हुए दिखाई दे रहे हैं ये सब ब्रह्मा जी की फैक्ट्री कई उन्होंने ऐसा बढ़िया बनाया और जिस दिन से बनाया उस दिन से आज भी कोई कार खरीदे तो उसके लेटेस्ट मॉडल की जानकारी ले लेता है और बाहरे ब्रह्मा जी जब से ये मॉडल बनाया इसके लेटेस्ट मॉडल की जरूरत ही नहीं पड़ी बरसों पुराना वही चला रहा वही एक बार मैं ऐसी चर्चा कर रहा था तो एक सज्जन बोले कुछ चीजें तो ब्रह्मा जी ने बेकार लगा दी हमने कहा जैसे कह ये कानों के ढक्कन बेकार छिद्र काफी थे सुनाई पड़ जाता ये इसकी क्या जरूरत थी हम लोग ब्रह्मा जी जानते थे कि आदमी बूढ़ा होगा तो चश्मा लगाएगा है। तो हैंडल कहां रहेंगे तो उसके लिए पहले से इंतजाम है इसीलिए भाई ब्रह्मा जी ने कोई काम व्यर्थ नहीं किया तो ब्रह्मा जी चाहते तो अपने दस बीस हजार आंखें लगा सकते थे फर कहने लगे हमारे आठ ही है आंखें हैं शिवजी ने कहा कि ब्रह्मा बाबा ये आठ आंखें सबकी आंखें देखने के लिए नहीं है आप इन्हीं नेत्रों से भगवान का दर्शन करो और शिवजी ने जो दृष्टि दी भगवान शिव की दी हुई दृष्टि से कल्याण हुआ श्री ब्रह्मा जी का ब्रह्मा जी ने उसी दृष्टि से भगवान को देखना शुरू किया और जब भगवान को देखा तो आनंदित हो गए देखो सखी छवि सिया बन रे की देवो छवी सखी सिया बन रे देखो सखी छवि सिया बन रे की देव छवि सभी सिया बन रे तुरंग नावत मोरे मन भावत तुरंग न मोरे मन भावत कल की पलि जुल गजरे की कल जी पीहल की दुल ग देखो सखी सिया न रे की दे पखी सियाबन सियाबन सी रभु राज मधुभरी मतबरी तो अतिया लागत चोट ये नज़र की लागत चोट ये, ये नज़र की देखो सखी सिएम देखी देख सखी भगवान शिव राम जी के विवाह में भी उपस्थित होते हैं राम जी के जन्म में भी उपस्थित होते हैं राम जी की प्रत्येक लीला में शिव उपस्थित होकर आनंद लेते हैं कथा भी कहते हैं और कथा जिसकी हो रही है उन परमात्मा की लीला में सम्मिलित होते हैं ऐसे श्री राम भक्त हैं भगवान शंकर इसीलिए राम भक्त का लक्षण है बिनु छल विश्वनाथ पद नेहू राम भगत कर लक्षण एहू हमें ऐसी ही श्री राम भक्ति मिले जय सिया राम जय जै जय सिया JAI SI RAM JAI JAI SI RAM JAI JAI RAM JAI JAI RAM JAI SI RAM JAI HO JAI SI RAM JAI SI RAM JAI JAI SI RAM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 सिया सिया सुमिरत राम जो सिया सुमिरत श्री राम जुगल नाम राजेश जग भगत लह विश्राम श्री सीताराम जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की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 श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतए हर हर महादेव